देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने 15 जनवरी 2015 को रेपो रेट में 0.25 की कमी की है इसी के साथ अब रेपो रेट घटकर 7.75 प्रतिशत हो गई है पिछले दिनों महंगाई दर में आई कमी की वजह से ये कटौती की गई है आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि महंगाई की दर में आई कमी के कारण दरों में ये बदलाव किया गया है आर ने सी की दर में कोई बदलाव नहीं किया है ये 4 प्रतिशत आरोप बरकरार है वहीं बैंक ने रिवर्स रेपो रेट में भी कोई बदलाव नहीं किया है ये दर 6.75 पॉइंट प्रतिशत आरोप जस की तस है इस कमी से उम्मीद की जा रही है कि होम लोन और कार लोन सस्ते हो सकते हैं साथ ही बैंकों के पास ई कम करने का मौका भी होगा रिजर्व बैंक ने ये भी साफ कर दिया है कि ईएमआई कम करने का फैसला बैंक लेंगे रेपो रेट वो दर है जिस पर आरबीआई किसी बैंक को लोन देता है ब्याज दर कम होने का मतलब ये है कि बैंकों के पास अब ज्यादा पैसा होगा जिसे वो बाजार में डाल सकते हैं वहीं रिवर्स रेपो दर वो रेट है या वो दर है जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को पैसा देते है बैंक अपने पास मौजूद नकदी को रिजर्व बैंक में रख सकते हैं और इस पर उन्हें रिजर्व बैंक से ब्याज मिलता है जिस दर पर ये ब्याज मिलता है उससे ही रिवर्स रेपो दर कहा जाता है निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने 12 जनवरी 2015 को सोशल सेविंग बैंक खाता लॉन्च किया जिसे ट्विटर और फेसबुक के प्लेटफॉर्म ऐसी चलाया जा सकता है जिफी सेवर नाम के खाते में एक लाख तक की बचत आरोप पाँच फीसदी का ब्याज मिलेगा और इससे अधिक की बचत पर छह फीसदी का ब्याज मिलेगा बैंक के अनुसार इसके तहत ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग वित्तीय प्लानिंग आदि की सुविधा मिल सकती है इसके अलावा चुनिंदा ई कॉमर्स पार्टनरों से खरीदी के लिए अतिरिक्त विनिमय अंक भी दिए जाएंगे इन अंकों के लिए ग्राहक अपने डेबिट कार्ड ऐसी खरीदारी कर सकते हैं इस खाते से ट्विटर के जरिए मोबाइल रिचार्ज और डीटीएच रिचार्ज की सुविधा होगी ग्राहक प्रति तिमाही 25 चेक का इस्तेमाल कर सकेंगे और बैंक के अपने एटीएम पर एम आरोप असीमित निःशुल्क ट्रांजेक्शन की अनुमति होगी अभी जीफी सेवर देश के सत्ताईस शहरों में लॉन्च किया गया है 1 दिसंबर 2014 से चौदह ऐसी पैसा निकालना महंगा हो गया एच बैंक ने अपने कस्टमर के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट कर दिया है इस बैंक के ग्राहक एच एटीएम से सी एक महीने में सिर्फ पाँच बार ही बिना चार्ज के पैसे निकाल सकते हैं अगर कोई इस लिमिट को क्रॉस करता है तो उसे हर ट्रांजैक्शन पर ₹20 चार्ज देना होगा एटीएम के जरिए बैंक बैलेंस चेक करना स्टेटमेंट निकालना और कार्ड ऐसी पेमेंट जैसे कामों के लिए भी कीमत चुकानी होगी इसके लिए 8.50 प्लस टैक्स चुकाने होंगे ये रकम कस्टमर के खाते से काट ली जाएगी एच डी एफ एटीएम ट्रांजेक्शन लिमिट देश के सभी शहरों में लागू करेगा परेशानी सिर्फ एच के ए तक सीमित नहीं है अब दूसरे अन्य बैंकों के ए से पांच बार नहीं सिर्फ तीन बार ही मुफ्त ट्रांजैक्शन करने की इजाजत होगी ये नियम देश के छह शहरों दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई बेंगलोर और हैदराबाद में लागू कर दिया गया है अगर कस्टमर तीन ट्रांजैक्शन की लिमिट क्रॉस करते हैं तो हर बार बीस रूपए प्लस टैक्स चुकाने होंगे यूपी समूह के अध्यक्ष विजय माल्या ने लगातार शेयरधारकों के बढ़ते दबाव में बिना कारण बताए एक दिसंबर 2014 को समूह की इकाई मैंगलोर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के निदेशक मंडल ऐसी इस्तीफा दे दिया है कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि इसके निदेशक मंडल के सदस्य विजय माल्या ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है इस्तीफे की कोई वजह नहीं बताई गई है निजी क्षेत्र के दो बड़े बैंकों आई सी बैंक और एच बैंक ने 4 दिसंबर 2014 को मुद्रा बाजार में नरमी और हल्की ऋण वृद्धि को देखते हुए जमा दरों में जीरो तक की कमी की है देश में निम्न दरों को लेकर बढ़ती उम्मीदों के बीच निजी क्षेत्र के बैंकों ने ये पहल की है रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने मुद्रा बाजार में पिछले कई महीनों से गिरावट आने के बावजूद बैंकों द्वारा कर्ज पर ब्याज दरों में कटौती नहीं करने को लेकर असंतोष जताया था देश में निजी क्षेत्र के सबसे बड़े बैंक आई बैंक ने तीन दिन ऐसी लेकर दो साल के दायरे में जमा राशि पर ब्याज दर में 0.25 प्वाइंट ट्वेंटी प्रतिशत घटा कर प्रतिशत कर दी है वहीं HDFC बैंक ने भी अपनी 46 दिन से लेकर एक साल से कम अवधि की खुदरा जमा पर ब्याज दर 0.25 से 0.50 प्रतिशत के दायरे में घटा दी है केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते ऑनलाइन कारोबार और डायरेक्ट सेलिंग पर निगरानी के लिए एक नियामक की स्थापना पर विचार करने के लिए अंतर मंत्रालय समिति का गठन किया है केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री एवं लोक जनशक्ति पार्टी अध्यक्ष राम विलास पासवान ने 4 दिसंबर 2014 को फिक्की की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा की उनका मंत्रालय ऑनलाइन कारोबार और डायरेक्ट सेलिंग आरोप सभी पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए एक नियामक गठन के पक्ष में है उन्होंने कहा कि हाल ही में इस संबंध में एक अंतर मंत्रालय समिति गठित की गई है जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर नियम बनाएगी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मेक्सिको की सरकारी पेट्रोलियम कंपनी पेमेक्स के बीच तेल उत्खनन को लेकर पाँच दिसम्बर दो को समझौता हुआ है समझौते के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज मैक्सिको में तेल और गैस उत्खनन के लिए पेमेक्स को सहयोग देगी और दोनों कंपनियां आपस में मिलकर अंतरराष्ट्रीय बाजार में साझा अवसर तलाशेंगी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी एरडा ने नियमों के उल्लंघन और लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में देरी के दो अलग अलग मामलों में कैनरा एच ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पर कुल 31 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है प्राधिकरण ने 18 दिसंबर 2014 को बताया कि 31 जुलाई 2012 से 9 अगस्त 2012 के बीच मौके पर निरीक्षण के दौरान उसने पाया कि कंपनी अपने कॉरपोरेट एजेंटों के ऐसे कर्मचारियों को भी बिक्री अभियान के तहत लाभ दे रही थी जो लाइसेंस नहीं थे उन्हें योजना के तहत उपहार आदि भी दिए गए थे